ओंकार तो के समय ये किताबें कौन पलट रहा था पन्ने तो इतना तो धैर्य रखना चाहिए कम से कम कि तो उस काल में हम कुछ भी ना करें हमारा प्रसंग चल रहा था कि कोई ऐसा कहे कि ईश्वर के सामने नतमस्तक होकर हम उसकी स्तुति उसकी प्रार्थना उससे कुछ संबंध जोड़ना इन सब की क्या आवश्यकता है क्यों हम ईश्वर के विषय में चिंतन करें ईश्वर के समीप में हम बैठने के लिए प्रयास करें तो स्वामी जी उत्तर देते हैं कि देखो हम इस संसार में जिन तत्वों से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है वो तत्व हमारे शरीर में भी सुरक्षित है और हमारे शरीर के बाहर भी हैं उन बाहरी तत्वों के बिना बाहरी साधनों के बिना हम शरीर से स्वस्थ नहीं रह सकते इसलिए जो बाहर के तत्व हैं पृथ्वी जल अग्नि, वायु आदि जो तत्व हैं वही तत्व या वही पदार्थ जो है वो हमारे शरीर के निर्माण में भी लगे हुए हैं तो इसलिए शरीर जिन पदार्थों से निर्मित हुआ है उन पदार्थों का निर्माता मनुष्य नहीं है उन पदार्थों का निर्माता ईश्वर है जिसने हमारे शरीर की रचना की है और हमारे शरीर को पालने के लिए हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उसने बहुत बड़ी मात्रा में हमें ऐश्वर्य प्रदान किया है तरह तरह के पदार्थ हैं खाने के पीने के वनस्पतियां पानी ना जाने कितने तरह के पदार्थ हैं जो हम अपने जीवन में उनका उपयोग करते हैं और हम प्रसन्न रहते हैं हम स्वस्थ रहते हैं तो कहते हैं कि जैसे हम बचपन में माता पिता के आश्रय से जीते हैं उनकी सहायता से हम बढ़ते हैं उनकी सहायता से हमारा भविष्य ठीक होता है उनके सहयोग के बिना हम कुछ कर नहीं सकते तो जैसे एक अच्छा युवक एक अच्छा विद्यार्थी माता पिता के इन उपकारों को विस्मृत नहीं करता है इन उपकारों का सदा स्मरण करता है और अपने माता पिता को वो वैसा ही समझता है जैसे जैसे एक विद्वान और धर्मात्मा व्यक्ति को उनके अनुयायी लोग समझते हैं जैसे धर्मात्मा और विद्वान का आदर करते हैं उसका सम्मान करते हैं उसकी सेवा करते हैं और उसकी सेवा सम्मान और आदर दे करके हम अपने आप आपको धन्यवाद की अवस्था में पाते हैं। या हम अपने आप को धन्य मान लेते हैं कि हमारा अहोभाग कि हमने अमुक व्यक्ति की सेवा की उसकी सहायता की उसको आदर दिया तो ऐसा ही भाव जो है वो हमारे माता पिता के संबंध में भी बनता है कि उन्होंने हमारे पर बहुत से पैसे खर्च किए हैं बहुत सा हमारे ऊपर समय खर्च किया है बहुत सा धन खर्च किया है बहुत सी सुविधाएं जुटाई हैं हमें जीवित रहने के लिए पढ़ाई के लिए इतनी लंबी लंबी फीसें हमें दी हैं, अच्छे से अच्छे विद्यालय में हमें पढ़ाया है एक अच्छा इंसान बनाकर के हमें दिया है हमें आध्यात्मिक ज्ञान भी माता पिता के द्वारा मिला है शिक्षकों के द्वारा मिला है तो एक आदर्श विद्यार्थी एक आदर्श छात्र जो है अपने माता पिता के इन इन शुभ कर्म जो बच्चे की रक्षा के लिए किए गए उनको याद कर करके वो माता पिता का कृतज्ञ बन रहा है कृतज्ञता का भाव अपने मन में लाता है हमारे जब कोई अतिथि आता है तो हम कहते हैं कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे यहां पधारे कृतज्ञता का भाव तो ये कृतज्ञता का भाव जो है वो ईश्वर के प्रति भी वैसा ही घटता है जैसे अपने माता पिता या किसी अतिथि या किसी मित्र के आने पर हम कृतज्ञता का भाव दिखाते हैं वही भाव हम ईश्वर के संबंध में भी रख करके और उसका चिंतन कर सकते हैं कि हे ईश्वर आपने हमें बहुत सुंदर बुद्धि दी बहुत सुंदर शरीर दिया बहुत सुन्दर साधन दिए हमें अच्छे गुरु आचार्य शिष्य मिले हमें एक अच्छा स्वस्थ समाज मिला है हमारे भोजन साधन की पूरी व्यवस्था है तो ये सब आपकी ही कृपा का फल है आपके बिना हम इस मार्ग में नहीं आ सकते थे आपके अनुग्रह के बिना हम ऐसी बुद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते थे जिस बुद्धि से लोग जीते हुए भी सुख पाते हैं और परलोक में भी उनको सुख मिलता है तो ऐसे जब हम ईश्वर की कृपाओं का स्मरण करते हैं तो हम उनके प्रति कृतज्ञता से भर जाते हैं उनके प्रति धनबाद से भर जाते हैं तो इसलिए हमें इस ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए इसके संबंध में उदाहरण भी दे सकते हैं कि जैसे एक कक्षा में एक विद्यार्थी बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होता है और समाज में उसकी प्रशंसा भी होती है लोग उसको धन्यवाद भी देने आते हैं लेकिन वो विद्यार्थी जो बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुआ है वो अपने गुरुजनों के यहां जाकर के उनको धन्यवाद देता है उनको मिठाइयां देता है कृतज्ञता का भाव व्यक्त करने के लिए मिठाई देना उनके समीप जाना उनकी जो शिक्षाएं हैं उनका स्मरण करना तो गुरु जी भी कहते हैं कि देखो कितना अच्छा विद्यार्थी है कि जो बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुआ है तो विद्यार्थी के अच्छे होने से गुरु का भी नाम अच्छाई में उभर करके आता है शिष्य की प्रशंसा के साथ साथ गुरु की भी प्रशंसा होती है तो कोई कहे कि विद्यार्थी ये सोचे कि भाई गुरु ने पढ़ाया है तो वेतन लिया है हमने शिक्षा दी है और मैं अपनी मेहनत से पास हुआ हूं गुरु जी का इसमें क्या है गुरु जी ने हमें कोई फ्री में तो पढ़ाया नहीं गुरु जी ने तो पैसा लिया और उनका तो काम है पढ़ाना लेकिन ऐसा कृतज्ञ सोचता है कृतज्ञ विद्यार्थी होगा तो ऐसी सोचेगा लेकिन जो अच्छा आदर्श सदाचारी जो विद्यार्थी है वो यही कहेगा वो यही विचार करेगा कि भले हमने उस शिक्षा को पढ़ा है और गुरु के द्वारा पढ़ा है लेकिन फिर भी अगर गुरु हमें इतनी अच्छी मेहनत से नहीं पढ़ाते अगर इतनी अच्छी तरह से हमें वो शिक्षा नहीं देते तो शायद मैं उतने अच्छे अंकों से पास नहीं हो सकता हम गुरु को जाकर के धन्यवाद देते क्यों? क्योंकि गुरु ने हमें कुछ दिया तो है नहीं बिना पैसे के तो कुछ दिया नहीं है तो फिर हम क्यों धन्यवाद देते जाकर के डॉक्टर के पास जाकर के जब रोगी ठीक हो जाता है तो डॉक्टर को धन्यवाद देता है डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे रोगी को अच्छा कर दिया या आपने मुझे स्वस्थ कर दिया अनेक डॉक्टरों को दिखाया ठीक नहीं हुआ वहां गया यहाँ गया बहुत पैसा खर्च किया बहुत धन लगाया बहुत परेशान हुआ लेकिन आपकी दवाई ने बहुत अच्छा काम किया आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हम उसके प्रति विनम्र होते हैं। हम उसके प्रति अपनी सज्जनता दिखाते क्यूँ दिखा नहीं आ सकता है, है। डॉक्टर के पास गए उसने पैसा लिया हमने दवाई की हमने दवाई का सेवन किया आपत्ति आप परहेज से रहे और मैं स्वस्थ हो गया इसमें कृतज्ञता की क्या बात लेकिन फिर भी उस डॉक्टर के हाथ में ऐसी दवाई थी उस डॉक्टर के पास में ऐसा ज्ञान था कि जो अन्य डॉक्टरों के अन्य चिकित्सकों की दवाइयों से मैं स्वस्थ नहीं हो पाया और एक चिकित्सक की दवाई से मैं स्वस्थ हो गया तो इसलिए स्वतः ही रोगी के मन से कृतज्ञता की भावना अपने वैद्य के लिए अपने चिकित्सक के लिए निकलेगी ही धन्यवाद करेगा वो हम सड़क पे जाते हैं मान लीजिए जी, मेरी जिम में नोट है और दो, दो हजार नीचे गिर गए और हमें पता नहीं लगा पीछे वाले ने उठाकर कहा भाई साहब थोड़ा रुकना हाँ क्या बोले आपको 2000 रुपए नीचे गिर गए तो ये धन्यवाद की बात आते नहीं आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे तो पता ही नहीं था लेकिन आपने ये रुपये मुझे उठाकर दी आपकी ईमानदारी को दात आपकी ईमानदारी को बहुत धन्यवाद बल्कि वो उसको कुछ देना भी चाहेगा चलिए आपने इत, मेरी इतनी सहायता की आपने मेरे रुपए उठा करके मुझे दे दिए चलिए मैं आपको इतना पुरस्कार देता हूं तो ये जो हम व्यवहार में जो देखते हैं कि जब हमारा कोई छोटा या बड़ा काम करता है हम उसके प्रति धन्यवाद देते हैं और नहीं देते तो हम कृतघ् हैं हमारे जीवन में फिर वो व्यक्तित्व का जो विकास होता है हम समाज में जिन कर्मों से प्रशंसा पाते हैं वो कर्म हम नहीं कर सकेंगे अगर हमारे अंदर कृतज्ञता की भावना है हम किसी का उपकार नहीं मानते किसी को धन्यवाद नहीं करते तो हम आगे नहीं बढ़ सकते भले वो वो विद्यार्थी हो या कोई व्यक्ति हो अपने को ये मानता रहे कि मैं क्यों धन्यवाद करूं मैं क्यों इनका उपकार मानू ये ऐसे है वैसे है भले वो कहता है लेकिन वो आगे नहीं बढ़ सकता वो कहीं ना कहीं समाज में धोखा खायेगा क्योंकि उसने अपने उन व्यक्तियों का अपमान किया है उन व्यक्तियों को उसने अवहेलना से देखा है उनके व्यक्ति उनके प्रति उसने कृतज्ञता का भाव दिखाया है वो कृतज्ञता का भाव समाज में भी जाएगा और समाज में जब जाएगा तो फिर बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ा सकता इसलिए समाज में जो विनम्र व्यक्ति होते सज्जन होते जो समझदार होते जो व्यवहारों की कला को जानते हैं व्यवहार किसके साथ कैसा करना चाहिए कैसे नहीं करना चाहिए वो जो इस कला में निपुल होते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं और वो अनेकों के प्रशंसा पात्र बनते हैं और जो इस तरह के नहीं होते व्यवहार कुशल नहीं होते उनको फिर आगे जाकर के समाज में कोई अच्छी जगह प्राप्त नहीं होती है वो वैसे ही जीते दीनहीन बनकर के तो कृतज्ञता का जो गुण है जैसे हम व्यवहार में देखते हैं वैसे ही ईश्वर के लिए भी हमारे अंदर कृतज्ञता का भाव होना चाहिए आगे कहते हैं कि इन उपकारों का स्मरण करना हमारा धर्म है ऐसा हम स्वीकार करते हैं फिर जब ईश्वर ने सृष्टि उत्पन्न की तो उसके असंख्य उपकारों को हमें अवश्य स्मरण करना चाहिए द्वितीय कृतज्ञता दिखलाने वालों का मन स्वतः प्रसन्न और शांत होता है स्वामी जी कहते हैं कि जो अपने मन में किसी के, लिए, किसी के उपकार के लिए अच्छा भाव रखते हैं धन्यवाद का भाव रखते हैं कि हा आपने मेरी बहुत सहायता की नहीं तो मैं आज इतनी ऊंचाई पे नहीं होता गुरुओं का स्मरण करते हैं अपने सहायता देने वालों का बार बार वो धन्यवाद करते हैं तो कहते इससे उनका मन शांत रहता है प्रसन्न रहता है और जो उपकारी नहीं होते या जो किसी के उपकार का बदला अपकार से देते हैं या जो कृतज्ञता का भाव अपने मन में लाने में कंदूसी करते हैं या अपने को बड़ा मान करके चलते हैं किसी की सहायता को पाकर के भी उनके प्रति धन्यवाद की स्वीकृति नहीं होती है वो धन्यवाद देना जानते ही नहीं है तो कहते हैं ऐसे व्यक्तियों का ना तो शांत मन होता है और ना वो प्रसन्न रह सकते हैं क्योंकि कैसे रहेंगे प्रसन्न कृतज्ञता जो है वो मनुष्य का बहुत बड़ा शत्रु है इसलिए बहुत से लोगों ने इस कृतज्ञता दोष के कारण से ही अपनी उन्नति रोक ली है वो आगे नहीं बढ़ पाए क्योंकि ये कृतज्ञता का गुण जो है क्योंकि हम जब बहुत से लोगों को सहायता प्राप्त करते हैं उसका धनवाद नहीं करते तो फिर लोग धीरे धीरे हटते चले जाते हैं इसके मन में धनवाद का भी भाव नहीं आता छोड़ो उसको तो धीरे धीरे वो व्यक्ति फिर नीचे गिरता चला जाता है फिर वो शिकायत करता देखो जी मुझसे कोई प्रेम नहीं करता है मुझे कोई सहानुभूति नहीं देता मुझे कोई पूछता नहीं है अरे भाई तुम्हारे अंदर वो गुण ही नहीं है जो तुम्हें तो कोई पूछे पहले अपने आप को तो देखो ना कि मैं किसको पूछता हूं मैं किसके प्रति सहानुभूति से भरता हूं मैं किसके प्रति उपकारों का स्मरण करता हूं तो व्यक्ति स्वयं न देख करके समाज को दोष देता है और ऐसे ही व्यक्ति फिर तनाव के शिकार हो जाते हैं उनको तरह तरह की बीमारियां हो जाती है और फिर उनका जीवन बहुत कंट काकीर्ण होता है वो तो बहुत दुर्गति से मरते हैं उनके जीवन कोई शांति आनंद प्रेम दया वो नहीं होते क्योंकि उनका जीवन एक सूखे कटिले झाड़ की तरह सूखा होता है जिसमें कोई रस नहीं होता तो स्वामी कहते हैं इसलिए हमें ईश्वर का भी कृतज्ञता का भाव अपने मन में रखना चाहिए तृतीय बिंदु देते हैं स्वामी जी परमेश्वर की शर्ण जाने से आत्मा निर्मल होता है स्वामी कहते हैं कि जब हम ईश्वर का चिंतन करते हैं तो उस समय के लिए हमारे अंदर से जो राग द्वेष या जो बुरी वासना है जितने समय तक हम ईश्वर के ध्यान में बैठते हैं कम से कम उतने समय तक वो दबी रहती है नष्ट तो नहीं होती पर वो दबी रहती है और जब व्यक्ति श्रद्धा से अधिक समय लगाता है तो ईश्वर से उसको ज्ञान मिलता है उसको विवेक प्राप्त होता है और उस ज्ञान और विवेक के सहारे से वो अपने उन पाप वासनाओं को अपने उस अशुद्ध जान को धीरे धीरे क्षीण कर चला जाता है और वो एक अच्छा व्यक्ति बनता है और ये बात हम उदाहरण से भी देख सकते हैं कि जब हम कोई गंदी पुस्तक पढ़ते हैं कोई ऐसा उपन्यास पढ़ते हैं जिससे हमारे मन में चंचलता उत्पन्न हो जाए या बुरे विचारों का आक्रमण सीध, सीधा ही होने लग जाए ऐसे दृश्य देखते हैं ऐसी गंदी पुस्तक पढ़ते हैं तो स्वतः ही हमारे मन में वैसे-वैसे विचार एकदम उत्पन्न होने लग जाते हैं और जब हम कोई अच्छी पुस्तक पढ़ते हैं किसी साधु संत महात्मा की जीवनी पढ़ते हैं किसी संत के उपदेश पढ़ते हैं तो एकदम मन धीरे धीरे स्वस्थ होने लग जाता है और ऐसा लगता है कि अब मन में आनंद है शांति है और बुरे विचारों से उसको फिर घृणा होने लग जाती तो इस दृष्टि से हम देख सकते हैं कि जिन्होंने भी शुद्ध जान का उपदेश हमारे बीच में दिया है या जो दे रहे हैं वो सारा का सारा शुद्ध जान जो है वो वो आत्मा के निर्मल होने से ही उनके अंदर से निकला है अशुद्ध मन से अच्छे विचार नहीं निकलते शुद्ध मन से ही अच्छे विचारों का जो तो प्रभाव है वो बहता है और वो व्यक्ति उससे स्वयं विश्वास रहता है और उस विचार से वो दूसरों को भी स्वस्थ कर देता है तो वे वास्तव में महात्मा या वे साधु या वे विद्वान धन्य है कि जो अपनी अविद्या को नष्ट करने के साथ साथ दूसरे की भी अविद्या नष्ट करते हैं ये उनका बहुत बड़ा धन्यवाद है नहीं तो लाखों लोग इतने दुखी है तनाव में क्रोध में ईर्ष्या में छल कपट में धोखे में न जाने कितने दुखी हैं तो ऐसे जो संत साधु महात्मा विद्वान होते हैं वो वास्तव में ऐसे निराशाओं भरे जीवन में वो एक ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं लोगों को हंसाते हैं लोगों को सही जान देते हैं वास्तव में बहुत धन्यवाद के पात्र हैं तो जैसे उन्होंने ईश्वर की उपासना करके वो ज्ञान प्राप्त किया तो ऐसे ही स्वामी कहते हैं कि जो भी उस ईश्वर का सान्निध्य प्राप्त करता है या सानिध्य प्राप्त करने का प्रयास करता है तो ये स्वाभाविक है कि ईश्वर के गुण उसमें भी धीरे धीरे आने ही लगेंगे और जब ईश्वर के गुण आने लग जाते हैं तो व्यक्ति के अंदर से पवित्रता स्वतः ही उत्पन्न होने लग जाती विचारों की पवित्रता आचार की पवित्रता और इस तरह से वो आगे आगे बढ़ता चला जाता है आगे कहते हैं प्रार्थना से पश्चाताप होता और आगे को पाप बासना का बल घटता जाता है तो कहते हैं कि प्रार्थना से पश्चाताप होता है बहुत सारे ऐसे दुराचारी व्यक्ति हुए हैं कि जिनको जबरदस्ती यज्ञ पवित पहना दिया गया तो बहुत डरते थे यज्जो कवी लेकिन जब उनको यज्जोपी पहना दिया गया और जब वो संध्या करने लगे तो उनके मन में अचानक विचार आया कि तू यज्ञोपीत भी पहने हुए है और तू संध्या भी प्रतिदिन करता है ईश्वर का चिंतन भी करता है फिर भी जीवन में इस तरह के दुराचारों में फंसा हुआ है ये तो कोई अच्छी बात नहीं और ऐसा विचार आते ही धीरे धीरे धीरे धीरे उनके सारे दुर्गुण छूट गए स्वामी श्रद्धानंद का उदाहरण आप देख सकते कौन सा ऐसा दुर्गुण नहीं होगा जो उनके अंदर ना हो शराब पीने वाले बेशिया ये वो जो भी एक धनी लड़कों के जो भोग विलास के जो साधन होते हैं वो सब उनके पास थे लेकिन जैसे ही वो आर्य समाज में आए उनको इज्जत भी दिया गया और ईश्वर के चिंतन भी वो करना उन्होंने आरंभ कर दिया तो धीरे धीरे ऐसा हुआ कि उनकी सारी जो दुर्प्रवृत्तियां थी वो सब छूट गई और वो बाद में जाकर के महात्मा श्रद्धानन्द के नाम से प्रसिद्ध हुए स्वामी श्रद्धानंद और बहुत उन्होंने काम किया तो इससे पता लगता है कि जब हम किसी कर्म में पश्चाताप करते हैं आत्मग्लानी करते हैं तो उससे हमारे अंदर एक भी भावना पैदा होती है कि वास्तव में ये कर्म मैंने करते लिया है लेकिन ये कर्म अच्छा नहीं था असावधानी से मैंने कर लिया और मैं आगे से आपसे प्रार्थना करता हूं कि ऐसी असावधानी आगे से ना करूं जागरूक रहूं हर कर्म को करते समय मेरे मन में जागरूकता का जो दीपक है जो ज्ञान का जो दीपक है वो जलता रहना चाहिए वो बुझे ना तो हमेशा जागरूक रहने वाला व्यक्ति जो है वो अपराधों से बुराइयों से और अपनी धूर्तता से वो बचा रहता है वरना ईश्वर की उपासना करने वाले भी कई बार ऐसे देखे जाते हैं कि जो ऐसे ऐसे बुरे काम करते हैं कि आश्चर्य होता है, तो है एक तरफ ईश्वर की उपासना कर रहे हैं दूसरी तरफ उनके ये कर्तव्य विरोधाभास है तो इसलिए जो योग का अभ्यास करते हैं जो ईश्वर का ध्यान करते हैं उनके जीवन में कोई कटता कोई वैर कोई विरोध स्वयं के लिए दूसरे के प्रति नहीं होता है दूसरा कोई रखता है वो उसकी इच्छा दूसरा उससे बैठ रखता है विरोध करता है उससे ईर्ष्या रखता है वो उसकी समस्या वो जाने पर ईश्वर का जो भक्त है वो उसके अंदर से ये विचार नहीं आते आते हैं तो उनको ज्ञानपूर्वक हटा देता है तो कहते हैं कि पश्चाताप करने से वो आगे के लिए जो वो कर रहा है जो वो अशुभ कर्मों में जो अपने मन को लगा रहा है उसका बल वो घटता चला जाता है पंचम आगे कहते सत्यता और प्रेम हमें दृढ़ हो जाते हैं आगे कह रहा है कि जब हम ईश्वर का ध्यान करते हैं तो सत्य सत्य से हम जुड़ते हैं ईश्वर का ध्यान करने वाला सत्य सत्य से अधिक प्रेम करने वाला होगा उसकी पहचान है और जो ईश्वर का ध्यान करता है बनावटी तौर पे उसके जीवन में सत्य के स्थान पर असत्य होगा छल होगा कपट होगा ये सिद्धांत है कि जो ईश्वर की उपासना केवल दिखाने के लिए करता है बहुत से लोग दिखाने के लिए भी कर लेते हैं है, अंदर तो कुछ है नहीं लेकिन दिखाने के लिए आग बंद करके बैठ जाएंगे तो उससे अंदर की बुराई कैसे मिटेगी उससे अंदर की जो असत्यता है अंदर की जो जो राक्षसी जो वृत्ति है उसका नाश नहीं हो सकता उन राक्षसी वृत्तियों का उन दुर्वासनाओं का नाश तभी हो सकता है जब हम सच्चे मन से ईश्वर का ध्यान भले ही हम 20 मिनट करें उस 20 मिनट के ध्यान से ही हमारे मन में आत्मबल बढ़ता है और हम जो है उन बुराइयों से अपने आप को दूर करते चले जाते हैं और हमारे अंदर सत्य के प्रति एक रुचि उत्पन्न हो जाती है फिर उसको झूठ बात अच्छी नहीं लगती तो कहते हैं कि जब ईश्वर का ध्यान श्रद्धा से किया जाता है तो ईश्वर के गुणों के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है ईश्वर में जो गुण होते हैं उनके लिए उसके अंदर प्रेम उत्पन्न होता है और वे गुण उसमें साधक में भी आने लग जाते हैं और परिणाम ये होता है कि साधक भी वैसा ही बन जाता है ईश्वर के गुणों से जुड़ने पर उस साधक का विवाह भी वैसा ही हो जाता है उसके अंदर फिर वो कुटिलता नहीं रहती है जैसी कुटिलता पहले थी ये करना वो करना उधर करना ऐसे देखना उसको देखना उसको धोखा देना उसके साथ ठगी करना वो झूठ बोल करके अपना बचाव कर लेना कई तरह की कुटिलता है जो है वो मन में पाले रहते हैं लेकिन जो ईश्वर का ध्यान करेगा वो धीरे धीरे धीरे धीरे अपने अंदर सुधार की ओर बढ़ता चला जाता है आगे कह रहे हैं कि छठा जो तो बिंदु है तो स्तुति अर्थात यथार्थ वर्णन ईश्वर करने से अपनी प्रीति बढ़ती है क्योंकि जीव जीव उसके गुण समझ में आते जाते हैं तीर्ति अधिक दृढ़ होती जाती है स्वामी जी कहते हैं कि स्तुति का मतलब क्या है स्तुति का मतलब प्रशंसा पर वो प्रशंसा नहीं जिसमें आसक्त मिला हुआ वो प्रशंसा तो नाटकीय प्रशंसा है किसी की बढ़ चढ़ करके बहुत प्रशंसा कर देते हैं वो होता नहीं लेकिन बहुत बढ़ चढ़ के प्रशंसा कर देते हैं आप ये हैं आप ये हैं आप ये हैं आप ये और सुनने वाला भी प्रसन्न होता रहता है स्वामी जी कहते हैं कि ईश्वर की प्रशंसा करना कोई झूठी प्रशंसा नहीं है झूठी प्रशंसा मनुष्य की की जा सकती है लोग करते हैं अयोग्य व्यक्ति आगे आ जाते हैं योग्य व्यक्ति पीछे चले जाते हैं ऐसा होता है जो जो उस पद के योग है उनको पद नहीं मिलता और आयोग व्यक्तियों को पद दे दिया जाता है तो समाज में तो ये झूठी और सच्ची प्रशंसा चलती है लेकिन ईश्वर की जो हम प्रशंसा या स्तुति करते हैं तो कहते हैं कि ईश्वर के अंदर जो गुण हैं जो उसमें गुण हैं और जो सदा से हैं उन्हीं गुणों की साधक प्रशंसा करता है हे ईश्वर आप दयालु हैं ऐसा नहीं कि वो क्रूर हो नहीं तो जैसे बाइबल में आता है कि आदम और हब्बा को बगीचे में रख दिया ईश्वर ने और सावधानी से उन दोनों को यह बता दिया कि देखो तुम सब पेड़ों के फल खा लेना पर जान के पेड़ के फल मत खाना तो सैतान ने बहका दिया कि कि ईश्वर को क्या है तुम्हें अज्ञानी बनाना चाहता तुम खाओ फल और उन्होंने उस जान रूपी वृक्ष के फल खाए तो ईश्वर को पता लगा पता लगा तो साप दे दिया और उसको पृथ्वी पर डाल दिया आदम को और पछताया कि मैंने मनुष्य बनाकर के बड़ी गलती की बनाने नहीं चाहिए था यह बहुत बड़ी बीमारी है मनुष्य तो जो ऐसी ऐसी कल्पनाओं में उलझे रहते ईश्वर के बारे में ऐसे कथानक दूड़े गए हैं अब इनमें बताओ क्या सत्य है वो तो पछताएगा उसकी कोई ऐसी होगी कि जो फुलवारी होगी कि जहां पर वो ऐसा कोई फल लगाएगा और उसके फल के खाने से उनकी आंखें खुल जाएंगी तो ये इस तरह के जो कथानक है ये तो हमें असत्य में असत्य में ले जाते हैं असत्य के अंधकार में हमें ढकेल देते हैं लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि जो ईश्वर की सच्ची स्तुति करता है उसके अंदर निरंतर ज्ञान का उद्भव होता चला जाता है और अंधकार जो है वो उसके अंदर से धीरे धीरे मिटता है और व्यक्ति फिर धीरे धीरे अपनी आत्मा को पवित्र कर लेता है तो ये आज का विषय था शांति पाठ ओ शांतिर अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति राता